प्यार और मार सा एक हाथ से सहारा एक हाथ से पिटाई ताकि तुम सो भी ना जाओ जगाना है अंतता और जिसने मेरे प्रेम को समझा वो उस मार के लिए भी मुझे धन्यवाद देगा क्योंकि वो मार इसीलिए है क्योंकि प्रेम है अन्यथा क्या पड़ी क्या प्रयोजन है तुम्हें तो अगर कभी मैं चोट करता हूं तो इसी आशा में चोट तुम्हारी मूर्छा को तोड़ेगी तुम्हारी सुस्त पड़ गई झील में एक कंकड़ गिरेगा लहरें उठेंगी तो मैं फिर जीवन की शुरुआत होगी और बड़ी संभावना है उमानाथ की मेरे सन्यासियों में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 ख्याल तेरा ही बस एक मेरे सर में रहे कशिश यह हु जिससे मांग लाया है वही जमाल हकी मेरी नजर में रहे ये सब लोग जिससे सौंदर्य मांग लाए हैं ये फूल जिससे सौंदर्य मांग है ये चांद तारे जिससे सौंदर्य मांग ला है उसकी ही कशिश वही जमाल हकी की मेरे नजर में रहे वही स्रोत सारे सौंदर्य का सारे सत्य का याद में रह जाए बाकी सब धीरे धीरे भूल जाए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 मैंने देखा तू खुद ही किसी से मांग रहा तो फिर सोचा हम भी उसी से मांग लेंगे अभी तू खुद ही मांग रहा है तो तेरे धन में कुछ कमी करवाना ठीक नहीं मदरसा खोलेगा तो कुछ तो पैसा लगी जाएगा। थोड़ी कमी हो जाएगी कुछ बहुत बड़ी कमी नहीं होगी तो बहुत नुकसान हो जाए तो अभी भी हाथ फैला के धन मांग रहा दौलत मांग रहा राज्य मांग रहा है मरने के दिन करीब आ रहे तो अभी भी व्यर्थ मांग रहा फिर मैंने सोचा कि तू जिससे मांग रहा है जब तू खुद ही भिकारी तो भिकारी से क्या मांगना हम भी उसी से मांग लेंगे कसीस या यह हुन बुता से मांग लाया है वही जमाल हकीकी मेरी नजर में रहे जला के राह करम मेरे सब ख्यालों को ख्याल तेरा ही बस एक मेरे सर में रहे तेरा ही जोर रहे मेरे बाजू में तेरी ही कु्बते परवाज बालों पर में रहे मेरे पंखों में मेरे परों में पुस्तक उड़ने की आकांक्षा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 तो मुझ में उड़ने की जो शक्ति है वो तेरी ही हो तो ही तुझ तक पहुंच पाऊंगा ऐसी प्रार्थना करो आप मुझे दिखा दे तू सहराए इस दोस्त तू मुझे प्रेम का रास्ता दिखा दे मैं तो अंधा हूं प्रेम तो मैंने जाना नहीं प्रेम के नाम से और जो जाना सब ठीक रहे प्रेम के नाम से जो भी जाना वो प्रेम नहीं था प्रेम का नाम मात्र था प्रेम से कुछ उल्टा ही था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 क्योंकि चलने वाला अंततः पहुंच ही जाता है देर अबेर आज नहीं कल चलने वाला अंततः पहुंच ही जाता है चलो सन्यास का कुछ और अर्थ नहीं सन्यास कोई औपचारिकता नहीं है एक अंतर भाव है एक भाव है कि अब मैं चलने के लिए तैयार हूं अब खोजूंगा चाहे इस खोजने में खो ही क्यों ना जाऊं अब सब गंवाने की तैयारी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 आपकी प्रेम दीवानी होने के लिए मैं क्या करूं पूछा है वीणा ने प्रश्न लिखा होगा तब तक वो सन्यासी न थी कल संध्या उसका संन्यास भी हो गया है उसे कुछ प्रेम दीवानी बनने के लिए करना नहीं वो प्रेम दीवानी है संन्यास उसने मांगा भी नहीं था मैंने दिया है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 जैसे तुमने जीवन में एक दूसरे को साथ दिया है ऐसे ही संन्यास में भी साथ दो जैसे तुमने जीवन में एक दूसरे को सहयोग दिया सहारा दिया ऐसे ही ध्यान में भी सहारा सहयोग दो जैसे प्रेम में सहारा दिया ऐसे ही ध्यान में और तब तुम हैरान होगे कि जिस दिन तुम्हारा ध्यान दोनों का बढ़ने लगेगा सांस तभी तुम पाओगे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 अपने वचन में कहती पूरब जन्म को कॉल तेरे लिए मेरा पुराना वचन पिछले जन्म का तुझे पता ना हो लेकिन इधर में नौवर्ष से प्रतीक्षा करता था कि तू जब आ जाए तेरी पहचान नई नई है सुना मेरा का वचन मेरी उनकी प्रीति पुरानी आनंद से रो आनंद से गा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 इस में अपना खोना है सब कुछ साजो सामान से कोई काम नहीं फिर मिटाना है अपना नाम व निशान गैर महबूब कोई नाम नहीं इससे आगे है एक मकाम ऐसा जिसका कोई निशानो नाम नहीं मस्तियां वहां बरसती रहती हैं खुम के खुम एकांत आंध जाम नहीं वीना उस तरफ ले चलना चाहता हूं तुम सबको जहां प्यालियों में शराब नहीं पी जाती जहां सुराइयों की सुरहियां एक साथ ऊंडे लिए जा रही मस्तियां वहां बरसती रहती खुम के खुम एक जाम नहीं मटके के मटके ऐसा नहीं कि छोटे छोटे कुल्हड़ लिए बैठे कुल्हड़ों का वहां काम नहीं उस मधुशाला के लिए निमंत्रण है मेरा सन्यास, वीणा चुपचाप सन्यास के लिए राजी हो गई चल पढ़ी उसके पति की मुझे प्रतीक्षा है चितरंजन यहां मौजूद हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी उनकी आंखों में सदा मेरे लिए अपूर्व प्रेम पाया है